पातंजल योग सूत्र समाधिपाद दृष्टानुश्रविक विषय वित्ण से वसीकार संज्ञा वैराग्यम पंद्रह देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देने वाले के पास जो एक अपूर्व भाव आता है जिससे वह समस्त विषय वास्ताओं का दमन करने में समर्थ होता है उसे वैराग्य या अनाशक्ति कहते हैं दो प्रेरक शक्तियां हमारे सारे कार्यों के नियामक हैं। एक है हमारा अपना अनुभव और दूसरा है दूसरों का अनुभव ये दो शक्तियां हमारे मानस सरोवर में नाना प्रकार की तरंगें पैदा करती रहती हैं इन दोनों शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई ठानने और मन को वश में रखने के लिए हमें वैराग्य रूपी शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है इन दोनों का त्याग ही हमारा अभीष्ट है मान लो मैं एक सड़क से जा रहा हूं। एक मनुष्य आता है और मेरी घड़ी छीन लेता है यह मेरा निजी अनुभव हुआ या मैं स्वयं देखता हूं, वह तुरंत मेरे चित्त में एक तरंग उत्पन्न कर देता है जो क्रोध का आकार ले लेती है अब मुझे चाहिए कि मैं उस भाव को ना आने दूँ यदि मैं उसे न रोक सकूँ तो फिर मुझमें है ही क्या कुछ भी नहीं यदि मैं रोक सका तभी समझा जाएगा कि मुझमें वैराग्य है फिर संसारी लोगों का अनुभव हमें सिखाता है कि विषय भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है ये सब हमारे लिए भयानक प्रलोभन है उन सबके प्रति पूर्णतया उदासीन हो जाना और उन सब से प्रभावित होकर मन को तद्रूप वृत्ति के आकार में परिणित न होने देना ही वैराग्य है स्वयं अपने अनुभव किए हुए और दूसरों के अनुभव किए हुए विषयों से हमें जो दो प्रकार की कार्य प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें दबाना और इस प्रकार चित्त को उनके वश में नहीं आने देना ही वैराग्य कहलाता है ये सब मेरे अधीन रहें मैं उनके अधीन न हों इस प्रकार के मनोबल को वैराग्य कहते हैं और यह वैराग्य ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है